नन अचिंत्य रचनात्व मिथ्यात्व तो पदार्थ लक्षण मुक्तम मिथ्यात्व तो पद का क्या अर्थ है लक्षण बताया अचिंत्य रचनात्म साकाल सकल जगत में अचिंत्य रचनात्व है अपने अनुभव होता है ये जो लक्षण कहा अचिंत्य रचनात्व ये लक्षण तो चिदात्म अतिव्याप्तम लक्षण जब करते हैं लक्ष्य से भिन्न अलक्ष्य में लक्षण जाए तो अतिव्याप्ति है मिथ्या तो पदार्थ का लक्षण क्या अचिंत्य रचनात्म चिद रूप आत्मा मिथ्या है क्या नहीं वो मिथ्या का लक्षण में जाए तो कोई दोष ही अतिव्याप्ति व्याप्ति चिदात्म ने अतिव्याप्त संकती चिद्यचिंत रचना चना यदि तर्यस्तु नो व्यस्त चिथ सुचिंतरचना ब्रूमो नित्यत्व कारणात् अचिंता रचना यदि चैतन्य बता अचिंता रचना है चैतन्य की रचना होती किसके द्वारा चिंता न करेंगे ठीक है अचिंता रचना हो नो व्यम चितिम सुचिंता रचना ब्रम हम चैतन्य को सुचिंता रचना नहीं कहते वयम चितिम सुचिंता रचना हम नहीं कहते नित्य तो वो तो नित्य है जो नित्य है उसमें सुचिंता रचना तो रहेगा सुचिंता रचना क्या है उसकी रचना सुचिंत अच्छी तरह से हो जाए जो नित्य है उसकी रचना होती क्या जो रचना जिसकी नहीं होती है रचना कैसे चैतन को हम सुचिंता रचना नहीं कहते क्योंकि वो तो नित्य है तो फिर पूर्व अपेक्ष पूछेगा तो फिर लक्षण उसमें चला गया अचिंत रचना तो इसलिए उसका अभिप्राय कहते है टीका में प्राग अभाव युक्त सत्य अचिंत्य रचनात्म मिथ्यात् तो लक्षण विभक्सु ये कहना चाहता है प्राग अभावत्व सत्य अचिंत्य रचनात्म प्राग अभाव के उत्पत्ति के पहले घट था ये नहीं नहीं पूछा में <laughs> के उत्पत्ति के पहले घट था घट ध्वंस तोड़ देंगे तो घट रहेगा घटक का अभाव दो प्रकार उत्पत्ति के पहले अभाव है एक ध्वंस के बाद अभाव है उत्पत्ति के पहले अभाव कहते प्राग भाव प्राग पूर्व अभाव है प्राग अभाव और तोड़ेंगे तो नष्ट होता है प्रध्वंसा भाव घट का प्राग प्रागभाव होता है प्राग भाव युक्त है घट जितने कार्य है सब प्राग भाव युक्त है आत्मा का प्राग भाव कब होता है प्रागभाव नहीं होता है नित्य होने के इसलिए अनित्य का लक्षण क्या प्राग भाव प्रतियोगित्व ध्वंस प्रतियोगित्व जो प्राग भाव का प्रतियोगी हो अर्थात अथवा ध्वंस का प्रतियोगि हो वो ही होगा प्रागवाह प्रतियोगी होता है जिसकी उत्पत्ति होती है कार्य जिसकी उत्पत्ति होती है वो प्रागवाह का प्रतियोगी जिसका नाश कभी हो सकता है वह ध्वंस का प्रतियोगी ये ध्वंस का प्रतियोगी है इसका ध्वंस है क्वेश्चन है अभी ध्वंस नहीं ध्वंस हो सकता है जिसका कभी ध्वंस हो सकता है वो ध्वंस का प्रतियोगी यह नहीं क्या वर्तमान ध्वंस होना चाहिए प्रागहा का प्रतियोगी है नहीं।, नहीं ये कोई लेखन नहीं ये प्रागहा का प्रतियोगी है नहीं है प्रागह इसका है नहीं तो प्रागह प्रतियोगी कैसे होगा प्रागहा प्रतियोगी है जिसका प्रागहा कभी था वो प्रागह प्रतियोगी यानी कि वर्तमान ही होते समय प्रागहा रहना चाहिए प्रागहा प्रतियोगी होने के लिए वर्तमान प्रागहा रहना चाहिए वर्तमान इसका प्रागवाह नहीं रहेगा Intent? प्राग तो अनादिकाल से था जब उत्पन्न हुआ उसी समय प्रागभाव नष्ट हो गया और घट काल में घट का प्रागव रहता है रहता है कौन कहता है घट जब रहेगा प्रागह नष्ट हो गया घट काल में घट का प्रागव रहेगा नहीं रहेगा घट का प्रागह रहेगा नहीं रहेगा है घट का ध्वंस भी घट काल में नहीं रहता है घट उत्पत्ति के पहला अभाव है और घट बन जाते समय प्रागव रहेगा इसलिए अनादिशांत प्राग भाव घट का प्राग वो अनादि काल से था और नष्ट कब होगा घट की घट हुआ नष्ट हो गया और घट का ध्वंस अनादि है या नहीं? नहीं अनादि नहीं है घट के की उत्पत्ति होती अब ये घट है इसका ध्वंस है नहीं। तो इसके ध्वंस को अनादि कहेंगे इसको तोड़ेंगे तो घट ध्वंस होगा घट ध्वंस घट ध्वंस कब तक रहेगा अनंत शादी अनंत प्रध्वंस जो जिसकी उत्पत्ति होती है वो प्राग भाव वाला है प्राग भाव युक्त अचिंत रचनात्म ये मिथ्यात्व का लक्षण है आत्मा में अचिंत रचना तो है नहीं। नहीं। क्यों नहीं खाली कहते हैं नभिताया आत्मा में अचिंत रचना तो पूरा पैसे ने कहा सिद्धांत कहा ठीक है हम सुचिंत रचना तो आत्मा में नहीं मानते आत्मा नित्य है क्या नहीं। नहीं। उसकी रचना होती है तो अचिंत्य रचना तो आत्मा में है या नहीं? नहीं आत्मा में अचिंत्य रचना तो तो है किंतु प्राग भाव युक्तत्व क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती तो प्राग भाव युक्त सत्य अचिंत्य रचनात्म आत्मा में नहीं, नहीं है आत्मा में नहीं है प्राग भाव युक्त आत्मा में है क्या इसलिए अचिंत्य रचना तो आत्मा में रहने पर भी प्राग भाव युक्तत्व विशिष्ट अचिंत्य रचनात्म आत्मा में नहीं है अतिव्याप्त नहीं है ये लक्षण हो गया प्राग भाव ती अचिता रचना चाहते हुए अचिंतरचना आत्मा में मानते हैं तरी अस्तु किमस्तु अचिंतरचना कहा आत्मा में एवं अंगीकार अपसिद्धांत पूर्विष्क अचिंत्य रचना तो मिथ्या हो जाएगा परिहत नो वो सुचिम सुचिंतरचना चित्ति चित्तीलिंग हम चित्तीको सुचिंता रचना नहीं कहते तो है तत्र नित्यत्व चितिम तेतमित रचना चित्ते निशंक्य चितित्तीको नित्य क्यों, क्यों मनते प्राग भाव अनुभव इसकी उत्पत्ति नहीं होती जो भाव पदार्थ है कार्य भाव पदार्थ कार्य नहीं जो भाव पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति होती है वो नित्य होगा नहीं नहीं भाव पदार्थ होता है जिसकी उत्पत्ति नहीं हो वो नित्य होगा उत्पत्ति नहीं है भाव पदार्थ है तो नित्य होगा हाँ उत्पत्ति नहीं होती प्राग भाव की उत्पत्ति होती है प्राग भाव की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि अनादी है अभाव पदार्थों से नित्य ने अनित्य है जितने कोई जो भाव पदार्थ हो जिसकी उत्पत्ति नहीं हो वो नित्य है आत्मा की उत्पत्ति कब होती है प्रागह उसका कभी रहेगा आत्मा का नहीं इसलिए आत्मा प्रागह का प्रतियोगी नहीं, नहीं है अनित्य नहीं नित्य है भाव पदार्थ है नित्य तो प्राग भाव अनुभव अभावत चैतन्य के प्रागह का अनुभव नहीं होने चैतन्य नित्य है प्रागह का अनुभव नहीं होता है चैतन्ये चैतन्ये ो नो चितेर् ततस्ितिवैत भावस्तुस्तु चैतने चैतन्य अनुभूत प्राग भाव नानुभूत चिते चितेग भाव नानुभूत चैतन्य का प्राग भाव अनुभूत नहीं हुआ है प्रागभाव का अनुभव नहीं हुआ है तथिर नित्य इसलिए चैतन्य नित्य है प्राग भाव जिसका नहीं भाव पदार्थ से नित्य है पूरा पीछे कहता है का भी प्राग भाव का अनुभव नहीं हुआ वो भी हो जाएगा द्वैत से प्राग भाव चैतन्य न अनुभूयते चैतन्य के द्वारा द्वैत का प्रागभाव अनुभव अनुभूत है ऐसे अनुभव बताते हैं ठीक है देखो यत प्राग भाव न अनुभूत चैतन्य का प्रागभाव अनुभूत नहीं है ततो त्याजना इसलिए नित्य है चैतन्य घट का प्राग भाव अनुभूत होता है कब होता है घटो समय घटो समय में घट का प्रागभाव नहीं रहता है घटना उत्पत्ति के समय में घट बनाता है यह घटो भविष्यति घटना नहीं अभी घट बनेगा अनुभूत गा है न अनुभूत इसलिए नित्य है इनम्राय है चिते प्राग भाव वा अस्थित बदन पूरा पीछे क्या कहेगा चैतन्य अनित्य है क्योंकि उसकी भी उत्पत्ति होती प्राग्भाव उसका है जो कहता है चैतन्य का प्राग्भाव अस्थि उसको पूछना चाहिए बदन प्रश्नव्य उसको पूछा जाए चित प्राग कि चैतन्य का प्रागव है कोई कहता है। कहने तो के के लिए शब्द प्रयोग करने चैतन्य ज्ञान चाहिए चैतन्य चा का प्रागव यदि ज्ञान अनुभव होता है किसके द्वारा अनुभव होता है चित प्राग कि अनुभूय चैतन्य का प्राग है उसी चैतन्य के द्वारा अनुभव किया जाता है अथवा अन्य के द्वारा दो विकल्प क्या कहेंगे अन्य नदी कहेंगे चित से भिन्न क्या होगा अचित है जड़ जड़ अनुभव करेगा न अन्य न तद अन्य से जड़ है न चैत्य से भिन्न तो न चित अचित जड़ है जड़ ज होगा अनुभव होगा अनुभव करने वाला अनुभव तु और कहेंगे ठीक है चैतन्य के द्वारा अनुभव तो होता है चैतन्य के द्वारा अनुभूत होता है तो पर, इसी पक्ष में प्रथम विकल्प में चिता अनुभव पक्षी चैतन्य के द्वारा चैतन्य का प्राग अनुभूत होता है ये तो क्या दूसरा चैतन्य के द्वारा अपने आप अपने चैतन्य से चा... किम चिदंतर नो तो से नहीं बदि कहे अन्य चैतन्य के द्वारा अन्य चैतन्य के द्वारा एक अन्य चैतन्य का प्रागुभाव अनुभव हो अद्वैतवाद चिदंतर से अन्य चैतन है चैतन्य है सदव समय एकदम ब्रह्म कितने चैतन है एक ही दूसरा ही नहीं अच्छा चलो मान ले आप द्वैतवादी के अनुसार कहेंगे, बहुत लोग कहते पुरुषित जीव नाना है यदि मान ले तीक भी यदि कोई अन्य चैतन्य मान ले अन्य चैतन्य के द्वारा अन्य का यदि प्राग्भाव चैतन्य का प्रागवा अनुभवता है चित प्रत्योग अभाव घट प्राग भाव का ज्ञान जो घट्ट क्या नहीं जानता है वो घट प्राग को जान सकता है नहीं नहीं घट प्रतियोगी है घट प्रतियोगी ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं, नहीं होता है प्रत्योगी ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं होता है इसलिए अभाव क्या के लक्षण क्या है प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विशेषम ज्ञान के अधीन होता है अभाव का ज्ञान पृथ्वी ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं।, नहीं होता है घट भाव का ज्ञान के लिए घट ज्ञान चाहिए जो घट क्या नहीं जानता है वो घट भाव को जान सकता है घट भाव का पृथ्वी कौन है घट घट ज्ञान के अधीन हो गया घट अभाव का ज्ञान पृथ्वी ज्ञानाधीन ज्ञान कौन हो गया अभाव ज्ञान उसका विषय अभाव है पृथ्वी ज्ञानाधीन ज्ञान विषय अभाव का लक्षण है यदि चित का प्रागभाव अनुभव किया जाता है अन्य चैतन्य के द्वारा ये वो चल रहा है चैतन्य का प्रागभाव किससे अनुभूत है अन्य से ये विकल्प चला गया क्योंकि अन्य चित से भिन्न जड़ हो जाएगा उसके अनुभव नहीं होगा आ चैतन्य के द्वारा यदि कहेंगे तो अपने आप हो है या दूसरे चैतन्य से यदि दूसरे चैतन्य अनुभव करता है मानेंगे अन्य चैतन्य का प्रागभाव तो अन्य चैतन्य के ग्रहण के बिना उसका प्रागभाव का ज्ञान होगा एक चैतन्य ग्रहण करेगा चैतन्य के प्रागव को जो ग्रहण करेगा चैतन्य के प्राभाव को वो चैतन्य के ज्ञान के बिना उसका का ग्रहण होगा इसे आपको घट प्रागवा ज्ञान के लिए घट ज्ञान चाहिए एक चैतन्य दूसरे चैतन्य के प्रागभाव को ग्रहण करने के लिए एक चैतन्य दूसरे चैतन्य को जानना चाहिए दूसरे चैतन्य ज्ञान का विषय हो गया चित्त विषयत्व चैतन्य में नहीं रहता है चित का विषय जो होगा चित प्रकाश्य चये का तो चैतन्य ज्ञान उसको प्रकाश करेगा चित चित चित्व जड़ में होता है चैतन्य में नहीं होता है दो दीप रखेंगे पहला एक दीप दूसरा दीप कौन दीपक किसको प्रकाश करता है एक दीपक दूसरे दीपो को प्रकाश करता है दूसरा दीप पहला को प्रकाश करेगा इसी प्रकार एक चैतन्य दूसरे चैतन्य को प्रकाश नहीं करता है यदि प्रकाश्य तो मानेगी चित्त भाष्य तो वो जड़ हो जाएगा तो चैतन्य ज्ञान के ना उसका प्रागभाव ग्रहण नहीं होगा उसका ज्ञान मानो तो जड़ हो जाएगा तो चित्त का प्रागव ज्ञान कैसे होगा देखो <laughs> किन कि तस्वीकार भी यदि दूसरा चैतन्य मान भी ले चित्त प्रतियोगिश्य अभाव से जिस स्वभाव का प्रतियोगी चैतन्य है उस स्वभाव को कहेंगे चित्त प्रतियोगिक चित्त प्रतियोगिश्य अभाव स्वभाव चित प्रतीक चैतन्य का अभाव का ज्ञान चित ग्रहण मंत्र होगा प्रत्येक चैतन्य ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान चित्रहण बिना चैतन्य ग्रहण के बिना ग्रहित मशक्यवाद अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता है यदि <laughs> चैतन्य का ग्रहण मान लिया तित चैतन्य का ग्रहण मान लिया तो घोटादिपत अचित जिसका ज्ञान होता है वो जड़ होता है जब एक चैतन्य दूसरे चैतन्य को ग्रहण करेगा दूसरे चैतन्य चिदभाष्य हो गया तो क्या हो जाएगा जड़ हो जाएगा चित्त आपत्ति तस्यापि चित गृह मानती यदि ज्ञान का विषय मानेगी जैसे घटपट ज्ञान का विषय जड़ है जैसे अन्य चैतन्यदि ज्ञान का विषय होगा तो अचित हो जाएगा जड़ हो जाएगा इसलिए चैतन्य का ग्रहण अन्य चैतन्य से नहीं होगा अन्य चैतन्य से चैतन्य ग्रहण तो उसका प्रागवा का भी ग्रहण नहीं होगा इसलिए हो गया अन्य चैतन्य के द्वारा चैतन्य के प्रागभाव का ग्रहण ये पक्ष निरस्त हो गया अभी कहेंगे सो ही चैतन्य अपने प्राग्रहण को ग्रहण करे स्व अभाव से स्वयं ग्रहीित अपना अभाव स्वयं ग्रहण करेगा अपना अभाव काल स्वयं रहता है स्वयं जो रहेगा अपना अभाव है तो अपना अभाव अपने कैसे ग्रहण करेगा स्वयं ग्रहितुम अशक्यतवाद ननु प्रमात्रादि नैत्या क्या है प्रमाता प्रमाण प्रमे इसे त्वैत है एक प्रमाता है प्रमाण है प्रमे घटादेदभाव तेन अन्भवीत अशक्य द्वैत का भाव के द्वारा अनुभव होगा द्वैत का भाव द्वैत के द्वारा अनुभव नहीं हो सकता है तदनुभवित्रतरावाच अता प्रमाण प्रमय से अलग कोई है ही नहीं कुछ प्रमाता है कुछ प्रमाण है कुछ प्रमेय भिन्न तो कोई है नहीं तद तो अनुभव अभावत द्वेत को अनुभव करने वाला दूसरा कोई नहीं रहा क्योंकि द्वैत के अंतर प्रमाता सब आगे प्रमाता प्रमाण प्रमेय सब आगे और कोई रहा नहीं द्वेत को अनुभव करने के लिए फिर द्वेत का भी प्रागह अनुभव नहीं होगा द्वेत कोई ग्रहण करने वाला नहीं रहा चैतन्य व देव द्वेत से आप जैसे चैतन्य नित्य है जैसे द्वैत भी नित्य होगा क्योंकि द्वैत के अंतर प्रमाता प्रमाण प्रमेय भाग उसे भिन्न कोई नहीं रहा ग्रहण करने के लिए अनुभवित्र है। प्रमाता प्रमाण प्रमेय से भिन्न कोई अनुभव करने वाला नहीं है यह असिध ऐसा नहीं है भाव चैतन्य अनुभूयते चैतन्य प्रमाति प्रमाण प्रमेय से भिन्न है, है साक्षी प्रमात्र प्रमात्री प्रमाण प्रमेय सबके साखी चैतन्य उसके द्वारा द्वैत का प्रागव अनुभ होता है कैसा होता है देखो जागृत आदि द्वैत अभाव जागृत स्वप्न है द्वैत सुश्रुति काल में जागृत प्रपंच रहता है सपना प्रपंच रहता है कौन कहता है सुरस्वती अवस्था में सपना प्रपंच रहेगा वो सुश्रुति नहीं है जागृत सपन और तीन अवस्था है सुश्रित अवस्था का नाम जहां ना कंचन है जहाँ यत्र कोई सपना नहीं दिखता है तब सुश्रुति कहा जाएगी और सपना देख रहे तो सुश्रुति अवस्था है सुश्रुति अवस्था में सपना रहता है नहीं जागृत अवस्था द्वैत अभाव हो गया जागृत द्वैत अभाव सुश्रुति में साक्षण अनुभ के बाद क्या करता है न किंचितिशम सुखम सुख शु पता नहीं चला कुछ पता नहीं चला क्या क्या थे ये जा, सारा द्वैत कुछ किसी का भी ज्ञान नहीं है सब सबका अभाव कुछ नहीं सब क्या कुछ नहीं किसी का ज्ञान था सबके अभाव जागृत आदि द्वैत अभाव से श्रुति साक्षी ना अनुभू मान श्रुति भी प्रमाण है तमस साक्षी सर्वस्व साखी साखी है चैतन्य अज्ञान का भी साखी सबके साखी यदि श्रुतच इसलिए दे तक साक्षी के द्वारा अनुभूत है, है प्रपंच तो सुस्वती अवस्था में जागृत प्रपंच था उसका अभाव था कुछ नहीं सो गया फिर, फिर देखता है आता है इसलिए प्राग अनुभूत होता है साक्षिके द्वारा एवं प्राग भावयुक्त सती अचित्य रचना मिथ्यात्लक्षण से सद्भा दैत मिथ्याम अभी मिथ्यात्व लक्षण क्या वा प्राग भावयुक्त सति अचिन्तरचना किसका लक्षण है मिथ्या तो का लक्षण हुआ उद्वैत में सद्भाव रहने से द्वैत से मिथ्या तो निश्चित हुआ प्राग भावयुतम द्वैतम रचते ही घटादिवत घटादिवत तथा रचना चिंत्या मिथ्या मिथ्याते लिथ्या युतम ही अस्मा घटाधिपत रचते घट की जैसी उत्पत्ति होती है इसे द्वैत की उत्पत्ति होती है इसलिए प्रागभाव हुआ तथा रचना चिंत्या द्वैत की उत्पत्ति तो होती है रचना तो होती है किंतु रचना विचार करेंगे तो चिंतन करके निश्चय नहीं कर पाते कि इसे कहा से आते है। इतने बड़े प्रपंच कुछ नहीं रहता फिर कहा से आ जाता है प्रलय काल में नहीं है जागृत स्वप्न सृष्टि काल में आ जाते इतने प्रपंच सब प्रलय हो गया कुछ नहीं रहा आकाश भी नहीं रहा असब फिर आकाश आकाश की उत्पत्ति खाली नहीं वायु तेज जल पर्वत पृथ्वी कितने कहा से फिर आ गए प्रलय काले में क्या कह रहता है कुछ, कुछ नहीं और काली में फिर इतने इतने पहाड़ पर्वत कहा से आ गई सरस्वती काले में कुछ नहीं जागृतिकाल में आ गई अचिंत्य रचना मिथ्या इसलिए जादूगर जैसे दिखाता है झूठा तो तो प्रपंच मिथ्या है <coughs> टीका में प्राग भाव युतम हेतु गर्भितम विश्व दागभावतम तस्मात रच्य गर्भ में हेतु है होने के कारण रचियते जिसका प्राग होता है उसकी उत्पत्ति होगी प्रागवाला के ही हो जिसका प्राग नहीं, उसकी उत्पत्ति नहीं होती इसलिए कार्य का लक्षण क्या प्रागत कार्य है कौन जिसकी उत्पत्ति होती है जिसकी उत्पत्ति होती होगी द्वैतम प्राग भाव युक्त घटाधिपत रचियते ही प्रागवाला होने से घटाधिपत रच उत्पति तथा रचय मानव रच्य मानत है द्वैत त्वैत से रचना अचिंत्या रचना कैसे भी चिंतन करके निश्चय नहीं कर पाएंगे तेन अचिंत्य रचना रच्य मानवाली का प्राद मिथ्या इंद्रजाल जादूगर बड़ा मकान बनाकर दिखा दिया कुछ नहीं जैसे दिखा देता है मिथ्या झूठा इसी प्रकार रच्य मानव अचिंत्य रचना जो उत्पन्न होता है किन्तु अचिंत्य रचना है वो मिथ्या है जैसे जादूगर मकान बनाकर वृक्ष बनाकर दिखा दिया बड़ा वृक्ष आदि दिखा देता है जुटाई चित्तीवत स्वयं प्रकाश तो नित्या परीक्षा चैतन्य चा का भान कैसे होगा और स्वयं प्रकाश है चैतन्य को प्रकाश करने के लिए जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है प्रकाश की आवश्यकता है आप अंधकार में बैठ करके मैं हूँ अथवा नहीं हूँ कभी संशय होता है नहीं, नहीं। देखने के लिए की आवश्यकता है आंख अंधकार है आंख बंद है निश्चय होता है मैं हूँ करके ये स्वयं प्रकाश होने से नित्य ही अपरोक्ष है ये साक्षात अपरक्षा ब्रह्म श्रुति कहती अपरो प्रमाणी की आवश्यकता नहीं भाष चित व्यतिरित मिथ्यात्व अचित से, से भिन्न सारा प्रपंच सौ मिथ्या है तो यहां चिता अनुभूय उसी चैतन्य से अनुभूत है ये दिखाया एवं चती अद्वैत से अपरक्ष नास्ती बदत जो कहता अद्वैत का अपरक्ष नहीं होता है तो बोलने मारे का व्याघात व्याघात कैसे माम मुखे जिहा ना बोल रहा है मम मुखे जिहा नस्ति मात्रा माता बंदया <laughs> ये जैसे बदतो व्याखा तो बोलने माले का व्याघा तो अद्वे तो जब ही है कभी संशय विपर्य नहीं होता है अपने स्वरूप में और अपने से भिन्न जितने अनुभव माने हैं काल में आप रहते हो क्या सुरस्वती काल में रहने पर भी और कुछ नहीं रहता है और दृश्य होता है वो जड़ है जैसे सपन दृश्य मिथ्या है सपन दृश्य मिथ्या है तो जागृत प्रपंच भी दृश्य होने का कारण मिथ्या है वो चैतन्य के द्वारा देते द्वैत्या को जानता है, है, है। तीनों से विलक्षण है तीनों से विलक्षण होता है साखी चैतन्य वो ऐसा नित्य अपरक्ष होने पर भी जो कहता है अद्वैत का अपरिक्षण नहीं होता है बोलने के पार से चित प्रत्यक्ष चिप प्रत्यक्षाथ मिथ्या न दैतमपक्षे थे व्याहत कथम है। चैतन्य अपरुक्षे है। ये चैतन्य क्षण व्यापार ततो न अद्वैत अरो विरोध है व्याहते क्योंकि चिद रूप से भान होता है चिद रूप भाषण अभिता युक्ति गया युक्ति देना के लिए दिया है अद्वैतम अरोम न कथन व्याहतम अद्वैत और अप किन्तु व्याहतम है परस्पर तो विरुद्ध है अद्वैत स्वयं प्रकाश है उसको प्रकाश करने के लिए कोई प्रमाणिक आवश्यकता नहीं है। oh. शंका करता है ये सब जानने वाले ही बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है एवं वेदांत जानतामपि पुरुषानंद केसांचित अत्र विश्वास कुतो न जाए थे वेदांत का अर्थ सरल तो हो गया ये है, ये है। ये है। जानने पर भी पुरुषार्थ के सांचित्र विश्वास कुतो न जाए थे कोई प्रवचन कर देते कह देते है फिर पूछे अरे ये तो सुनाने के लिए <laughs> <laughs> ये कोई ही था। कोई पंडित बोलते सुनाने के लिए पढ़ाने के लिए ये कभी हो नहीं सकता है ऐसे कहते हैं विश्वास नहीं बिल्कुल ज्ञात्वा ज्ञात्वा बिलकुल इतम ज्ञावासंतुष्ट कैचिकुत चार्वाका देह प्रबुद्ध पत्मा देह कु वद देह कुतो इतम ज्ञाता असंतुष्टा कुत इतिरियता ऐसे जानने पर भी अद्वैत अपरुक्ष है द्वैत मिथ्या है ये समझने के बाद भी कैचित असंतुष्टा कुत संतुष्ट नहीं है फिर भटकते है कुत इतीताम कही तो सिद्धांती उसका उत्तर देने के लिए पहले उससे पूछता है चारवा का दबुद्ध दे देह आत्मा कुतुह बारदी बड़े समझदार है समझदार होने पर भी देह का आत्मा समझ क्यों बताओ वो तो बड़े समझदार है प्रबुद्ध श्यापी आत्मा देह कु प्रतिबंधी कहते पूछता तो तुम पहले उसका उत्तर बताओ उत्थम <laughs> सम्यक विचार शून्यवादी विभक्शु सिद्धांत कहेगा जिनका संतोष नहीं होता है कारण क्या है सम्यक विचार सुन्यक विचार नहीं है ऊपर ऊपर विचार करके गंभीर से विचार नहीं करते हैं नहीं करने से विश्वास नहीं होता है ये कहना चाहते हैं। प्रतिवन्दी, प्रतिवन्दी है प्रतिबंधित प्रतिबंधित कहते हैं चारवा समझदार होकर के देहो को क्यों आत्मा समझे बताओ चारवा चार का में आदि पद्धतियां आदि शब्द में पामरा गृह पामरे पृथक जन बिल्कुल अज्ञानी जो देह का आत्मा मानते तो उनको पामर कहा जाएगा प्रबुद्ध करने में प्रत्यक्ष नहीं दिखता क्यों माने जो भस्म देह पुनरावर्तन को देह को जरा दिया भस्म हो गया फिर पुनरावृत तो कैसा होगा बड़े तर्क करते वहापोह कुशल होने पर भी देह का आत्मा मान कर बैठे तो इसे उत्तर प्रश्न पूछा ओ जैसे उत्तर देगा फिर सिद्धांत उत्तर देगा ओम ओसं प्रतिबंध मोचनम संकट है पूरा पीछे कहता है ये प्रतिबंधी जो आपने कहा ठीक नहीं ये इसके लिए तो उत्तर हमारे पास है विचारो नीदोषाद चेत तथा असंतुष्टास्तु शास्त्री विशेषत न व्यक्षंत अस्य कस्य धी दो विचार नास्ती चेत कहते उहा कुशल होने पर भी बुद्धि में दोष है कुतर्क दुराग्रह मासना ये सब दोष रहेगा तो साम्य की विचार नहीं होता है ये बुद्धि का दोष है धी दो विचार नास्ती उसको सम्य विचार नहीं करते खाली खंडन कर देने पर नहीं समझ करके इसमें क्या प्रमाण है उसमें क्या प्रमाण है बस ऐसे डांट जोर से जो कहते हैं कोई लोग डर जायेंगे कोई वेद किसने देखा अपने कौन से वेद पढ़ा है बोले नहीं वेद में नहीं बड़े जोर से कहेंगे वेद में सब लोग डर जाएंगे वेद में नहीं है तो ये ऐसा करने पर भी बुद्धि के दोष से सम्य विचार नहीं हो तो यथार्थ ज्ञान नहीं होता है ऐसे कहने वाले मूर्खता से बड़े बड़े जोर से बहुत कुछ कह सकते हैं किंतु यथार्थ तत्व का ज्ञान नहीं होता है गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ता है नास्ती अस्य धी दो बुद्धि के दोष से सम्यग विचार नहीं है इस्ती उत्तर देता है जो असंतुष्ट है उनका भी यही हाल है शास्त्रार्थ न तो अक्ष विशेष बुद्धि दोष के कारण बहुत समझदार हो करके लोगों को उपदेश करने लगे गुरु बन गए और किन्तु अपने विचार नहीं किया और वासना है हमको इकट्ठी करना धन समिति इकट्ठी करना ख्याति प्राप्त करना तो विचार करने का कहाँ समय रहा वो तो उद्देश्य है असंतुष्ट शास्त्रार्थम विशेष तो न इच्छन तास्त्री के को विशेष से विचार नहीं करके बुद्धि के दोष से इसलिए असंतुष्ट है विचार नहीं होने से निश्चय नहीं होता संतोष नहीं होता है शांति कहाँ से प्राप्त करेंगे धन संपत्ति एकट्ठी कर लेते हैं ख्या प्राप्त कर लेंगे तो भी दुख है, संतोष नहीं है जितने बहुत प्राप्त हो जाने थोड़ा सुनेंगे कि कोई इसका वहां एक बड़े आसमान बन गया विदेश में लंदन में फिर दुखी हो जाते हैं अरे हमारा तो लंडन है यहाँ तो बहुत बन गया तो नहीं है फिर दुखी हो जाते हैं करोड़ों करोड़ रुपया हो गया जो सुनने बाद और अधिक है फिर दरिद्र हो गए शास्त्र के अर्थ को असंतुष्ट विशेष रूप से नहीं देखने से असंतुष्ट है साम्य न समाधत से समाधान करता है समान है जैसे चार आदि बुद्धि दोष के कारण समय विचार नहीं करने से आत्मा देह का आत्मा मान बैठे ठीक इसी प्रकार जो शास्त्र अर्थ को ठीक ठीक विचार नहीं करते बुद्धि दोष से वो असंतुष्ट सम्यक जानते हैं किन्तु विचार करना पड़ता है मनन करना पड़ता है प्रमेय संशय निवृत्त करने के लिए मनन करे उसके बाद निधि करे तो साक्षात्कार होता है वो नहीं क्या थोड़ा समझ लिया आगे कुत्ता जैसे भुखता से भुकने लगे दूसरे को सुनाने लगे दूसरे को सुनाने लगे क्या होगा अपने विचार नहीं कर तो लाभ नहीं होगा अपने विचार करना पड़ता है श्रवण करने के बाद मऊन चुपचाप चाप रह करें, मनन करे फिर निधिध्यासन करे श्रवण मनन निधि तीनों साधन है मनन निधि के साथ ही श्रवण से ज्ञान होता है मनन निधि ये अंग नहीं होगा केवल श्रवण से ज्ञान नहीं होगा दोसाद ही अनुसजते असंतुष्टा तो शास्त्रार्थम न तो क्षणाद तू शब्द शब्द अर्थे असंतुष्टा एवं असंतुष्ट ही है जो शास्त्रार्थ को नहीं जानते बुद्धि के दो से वो भी असंतुष्ट रहते है तो, तो, पूर्णमद पूर्णमीदे पूर्णमिदं से पूर्णमादा पूर्णस्य पूर्णमादाय वहशिष्य ओ शाति शांति शांति